गीता तत्व चिंतन लभंते ब्रह्म निर्वाणम दो सुषुप्ति के सुख का विश्लेषण इस तथ्य के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि बाह्य विषयों के प्रति अनासक्ति की अवस्था तथा ब्रह्म में स्थित होने की अवस्था ये दोनों वस्तुतः एक ही है क्योंकि दोनों का अक्षय सुख रूप एक ही फल होता है अन्य दृष्टि से भी विचार करने पर दोनों अवस्थाएं एक ही सिद्ध होती हैं बाह्य विषयों में मन का अनाशक्त होना यह ध्वनित करता है कि उसकी वृत्तियाँ निश्चल हो रही हैं मन का विषयों की ओर भागना ही उसकी चंचलता है मन चंचल रहने मन चंचल रहते व्यक्ति आत्म सुख का अनुभव नहीं कर पाता जब मन शांत होता है तब आत्मा के होने का सहज सुख अपने आप भीतर अनुभव होता है प्रकार प्रकारांतर से मन के शांत होने को आत्मानुभव की अवस्था माना गया है सुषुप्ति में हमें प्रतिदिन इसका आभास प्राप्त होता है इस अवस्था में मन की वृत्तियाँ सो जाती हैं फलस्वरूप हमें ऐसे सुख का बोध होता है जिसकी तुलना हम किसी भी इंद्रिय के विसर्जन्य सुख से नहीं कर सकते हम विषयों का सुखभोग चाहें जितना करें पर अंत में सुसुप्ति में जाने की चाह बनी ही रहती है या जो कहे कि नींद का आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि हम बड़े से बड़ा विषय भोग छोड़कर उसमें चले जाते हैं इससे सिद्ध हुआ कि सुसुप्ति का सुख समस्त विषय सुख से बढ़कर है हम सुसुप्ति के इस सुख का आभास प्रकट करते हुए कहते भी हैं सुखम अहम अस्वाफम मैं बहुत सुख की नींद सोया प्रश्न उठता है कि यदि सुसुप्ति का सुख लौकिक विषयों में प्राप्त होने वाले सुख से बढ़कर है तब फिर वह लौकिक विषय सुख के समान ठोस क्यों नहीं मालूम पड़ता इसका उत्तर यह है कि लौकिक सुख तो बुद्धि की वृत्ति रूप होता है पर सुसुप्ति में बुद्धि वृत्ति बुद्ध के भी सो जाने से मात्र अज्ञान वृत्ति रहती है बुद्धिवृत्ति से अनुभव में आने वाली भावना जिस प्रकार ठोस और स्फुट होती है अज्ञान वृत्ति वैसी ठोस या अनुभूति को जन्म नहीं देती। किंतु के सुख का एक आभास अवश्य मिल जाता है तब दूसरा प्रश्न उठता है यदि सुसुप्ति में आत्म सुख का आभास मिल ही जाता है तो हम मुक्ति के लिए इतनी झंझट क्यों करें इसका उत्तर है कि एक तो सुसुप्ति में मिलने वाला सुख मात्र आभास ही है वास्तव नहीं क्योंकि यह अज्ञान के आवरण में लिपटा हुआ यथार्थ है हम वस्तुतः यथार्थ को चाहते हैं उसके अज्ञान से ढके स्वरूप से हम संतुष्ट नहीं हो सकते और दूसरे सुसुप्ति का सुख भले ही हमें रोज मिलता हो पर वह है नस्वर ही और हम चाहते हैं अक्षय सुख यह अक्षय सुख हमें चित्त की संज्ञान निश्चंता से ही प्राप्त हो सकता है विविध श्लोक में चित्त की निश्चलता के दो रूप प्रदर्शित हुए हैं। एक वह है जो बाहरी विषयों के प्रति असंगतता से साजित होता है और दूसरा वह जो ब्रह्म तत्व में मन को निविष्ट करने से प्राप्त होता है एक रूप में वह है जो विषयों के निषेध की प्रक्रिया से हस्तगत होता है और दूसरा वह जो ब्रह्म वस्तु में डूबने की प्रक्रिया से। अब आगे के श्लोक में इन विषय भोगों के आकर्षण से मुक्त होने का उपाय बतलाते हुए कहते हैं ये ही होगा। दुख योन एवते आद्यंत बंत कौन ते नमते बुध ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग है वे निसंदेह दुख के ही हेतु हैं तथा आदि अंत वाले होने से अनित्य हैं। अतएव हे कुंती पुत्र बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रहते।